महाभारत द्रोण पर्व महाभारतद्रोणपर्व षोडशाधिकम्याय सात्क का पराक्रम तथा दुर्योधन और कृतवर्मा की पुनः पराजय संजय उवाच ते किरंत सर्वरातां किताे यहाँ तरमा महाराज युवधय संजय कहते हैं महाराज वे प्रहार को संपूर्ण योद्धा सावधान हो बड़ी फूर्ति के साथ बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहाँ युवि के साथ युद्ध करने लगे तम द्रोण सप्त सप्तघान सरय दुर्म शनो द्वादश भी दुस्सहो दस भी शरय द्रोणाचार्य सातके को तीखे बाणों बाणों से से घायल कर दिया, फिर ने बारह और ने और उन्हें बिंध डाला। विकर्ण सद्धे विव्याद पार्श्वे तो स्तनाभ्याम अंतरे तथा तस्पश्चात विकर्ण ने भी कंक की पांख वाले तीस तीखे बाणों से की बाईं पतली और छाती छेद डाली। भिर सेम द्वाभ्याम विव्यादम आर्य तदनंतर दुर्मुख ने दस दुस्ट ने आठ और चित्रसेन ने दो बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया दुर्योधन महता सर्वर्षेण माधव अपीडयद्रृणे राज्ये महाराथ राजन उस रण क्षेत्र में दुर्योधन तथा अन्य सूरवीर महारथियों ने भारी वाणा करके महारथ्य दृथक पृथक भ आपके महारथी पुत्र द्वारा सब ओर से घायल किए जाने पर दिष्टवंशी वीर सात्विकी ने उन सबको पृथक पृथक अपने बाणों से बिन्द कर बदला चुकाया भारद्वाजम चीर्वाणी दुस्सह नौ भीस विकर्णम पंचवत्या चित्रसेनम ची दुर्म द्वादशिचति सत्या्रतम च नौ भीजय दशभ उन्होंने द्रोणाचार्य को तीन दुस्सह को नौ विकर्ण को पचीस चित्रसेन को सात दुर्मसन को बारह विमंसती को आठ सत्यव्रत को नौ तथा तो विजय को दस बाणों से घायल किया तथो रुक्मागदान महारथ अभ्य सात के पुत्र तव महारथम महारथी महारथी ने सोने के अंगत से विभूषित अपने विशाल धनुष को हिलाते हुए तुरंत ही आपके पुत्र दुर्योधन पर आक्रमण किया। सर्वलोकस्य ततो सब लोगों के राजा और समस्त संसार के विख्यात महारथी दुर्योधन को उन्होंने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई फिर तो उन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया महारथ उन दोनों महारथियों ने समरपूम में बाणों का संधान और तीखे बाणों का प्रहार करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया साथ के गुरे नो बहुत अस्त्रभद्रुधिरंभूरे स्वर समनो यथा सात्विकी कुर दुर्योधन के बाणों से बिन्ध कर अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगे उस समय वे अपना रक्त बहाते हुए लाल चंदन वृक्ष के समान अधिक शोभा पा रहे थे सात्वते नाच घे निर्विध्यस्तन स्तव सातकुंभम अयापीड ओ बोप इवो के बाण समूह से घायल होकर आपका पुत्र दुर्योधन सुवर्ण में मुकुट धारण ये ऊंचे यूप के समान सुशोभित हो रहा था राजन, राजन रण क्षेत्र में सातिके ने धनु दुर्योधन के धनुष को एक छुरप प्रव द्वारा हसते हुए से काट दिया अथैनम छिन्नधनवा शरबिराचि निर्भिन्न सरस्तेन दिवसता चिप्रकारिण नामृश्य तृणे राजा शत्रो वृजयक्षण धनुष्कट जाने पर उन्होंने बहुत से बाण मारकर दुर्योधन के शरीर को चुन दिया पूर्वक हाथ चलाने वाले अपने शत्रु सातिकी के बाणों द्वारा होकर राजा दुर्योधन रणभूमि में विपक्षी पर सहम दुरासन विव्याध सातम सायका नाम शेन उसने सोने के पीठ वाले दूसरे दुर्धर्ष धनुष ले को लेकर शीघ्र ही सौ बाणों से सातिकी को घायल कर दिया बलवता तव तो तव पुत्रेण धनविनाम तो पुत्रम आपके बलवान और धरुंधर पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर सात्विकी ने भी अमरस के वशीभूत होकर आपके पुत्र को बड़ी पीड़ा दी तव को पीड़ित देखकर आपके अन्य महारथी पुत्रों ने बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके सातिकी को आच्छादित कर दिया तब पुत्र पंचभिर्ध दुर्योधन चरितिराशु आपके बहुसंख्यक महारथी पुत्रों द्वारा बाणों से आच्छादित किए जाने पर सात्विकी ने उनमें से एक एक को पहले पाँच पाँच बाणों से घायल किया फिर सात सात बाणों से बिंद डाला तत्पश्चात तुरंत ही आठ शीघ्र बाणों द्वारा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। पहुँचाई प्रसाक्षेदीषण नागमय सरहेद्वजात इसके बाद युधान ने हसते हुए ही दुर्योधन के शत्रु भीषण धनुष को और मणिमय नाग से चिन्हित ध्वज को भी बाणों द्वारा काट गिराया। हत्वा तो पातया मासणा महायसा फिर चार थी बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर महायशस्वी सात की क्षुरप्र द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया एक तस्मतरे चुराज महारथम अवाकृष्टो बहुमे तर हर्ष में भरे हुए सात्विकी ने महारथी कुर्राज दुर्योधन पर बहुत से मर्मभेदी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी समरे समय योत्तम प्राद्रव सहसा राज्योधन स्थ ततो आप्लुत तो चित्रसेनस्य चित्रसेन से धनमिलत्विकी के श्रेष्ठ बाणों द्वारा सम्रांगण में क्षतविक्षत होकर आपका पुत्र दुर्योधन सहसा भागा और धनुर्धर चित्रसेन के रथ पर जा चढ़ा हा हा भूतं दृष्ट्वा हाहाभूत जगच्चासी दृष्ट राज जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है उसी प्रकार सातिकी द्वारा राजा दुर्योधन को ग्रस्त होते देख वहाँ सब लोगों में हाहाकार मच गया तम तो शब्दम अथ श्रुता महाराथ अभ्य सहसा त्र प्रभु उसको को सुनकर कृतवर्मा सहसा की खड़े थे। अंसार याही याही वह अपने श्रेष्ठ धनुष को कपाता घोड़ों को हाँकता और आगे बढ़ो जल्दी चलो कहकर सारथी को फटकारता हुआ वहाँ आया तमापत संप्रेक्षार महाराज इदम् मुहब बाय हुए काल के समान कृतवर्मा को वहाँ आते दे ने अपने सारथी से कहा कृतवर्मा रथे नुतमापत प्रत्युद्या रथे न प्रवरम सर्वधन विलाम यह कृतवर्मा बाण लेकर रथ के द्वारा तीव्र वेग से आ रहा है यह संपूर्ण धन धरो में श्रेष्ठ है तुम रथ के द्वारा इसकी अगवानी करो तथिता तर सा की विधि पूर्वक सजाये गये तेज घोड़ो वाले रथ के द्वारा रणभूमि में धनुधरो के आदर्श भूत कृतवर्मा के पास जा पहुँच ततः परम संक्रोज्वलता पावक्याघ्रघ्रावि तरस् तत्पश्चात प्रज्वलित पावक और वेगशाली व्याघ्र के समान दे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अत्यंत क्पित हो एक दूसरे से भिड़ गए कृतवर्मा क्ष वर्मा ने सात्कीिकी पर तेज धार वाले 26 तीखे बाढ़ चलाए और पांच बाढ़ों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया चतुरश्चतुरोतुर्भि परमेश अविध्य साध सैंध्य इसके बाद चार उत्तम बाण मारकर उसने सातिके के, के सुशिक्षित एवं विनीत चारों सिंधी घोड़ों को भी भिन्न डाला रुक्म ध्वज रुक्मुखूर धारण करने वाले ध्वजा से सुशोभित ने सोने के पीठ वाले अपने विशाल धनुष की टंकार करके स्वर्ण में पंख वाले बाणों से सात्विकी को आगे बढ़ने से रोक दिया तथोशी तिने पौत्र दृष्टु काम हो धनंजय तब स्ने पौत्र सात्विकी ने बड़ी उतावली के साथ मन में अर्जुन के दर्शन की कामना किए वहां कृतवर्मा को अस्सी बाण मारे सोति विद्धो बलवता शत्रुना शत्रुतापन समकम्प दुर्धर सितक यथाचल शत्रुओं को संताप देने वाला दुर्धर्ष वीर कृतवर्मा अपने बलवान शत्रु सात्यकी के द्वारा अत्यंत घायल होकर उसी प्रकार काँपने लगा जैसे भूकंप के समय पर्वत हिलने लगता है त्रिष्ठिया चतुर्ष्या स्वाम सप्तभि सारथिमृत थाव्याघ अनशितूर्ण सात्यकी सत्य विक्रम तत्पश्चात सत्यपराक्रमी सातिकी ने तिरसठ बाणों से उसके चारों घोड़ों को और सात तीखे बाणों से उसके सारथी को भी शीघ्र ही छत्र विच कर दिया सुवर्ण सुवर्णपुंखम समाधाय च ही व्यसम महाज्वा संक्रोधम इव पन्नगम अब सात्यकी ने अपने धनुष पर सुवर्ण में पंख वाले अत्यंत तेजस्वी बाण का संधान किया जो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान प्रतीत होता था उस बाण को उन्होंने कृतवर्मा पर छोड़ दिया सौ विद्यतवर्मा दंडोपम जाम विचित्रभ्य मुग्रो रुधरे सात्विकी का वह बाण यमदंड के समान भयंकर था उसने कृतवर्मा के सुवर्ण जटित चमकीले कवच को छिन्न भिन्न करके उसे गहरी चोट पहुँचाई तथा खून से लतपथ होकर वह धरती में समा गया संजात संधिरत सृज्य नुद्ध स्थल में सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर कृतवर्मा खून की धारा बहाता हुआ धनुष मार छोड़कर उस उत्तम रथ से उसके पिछले भाग में गिर पड़ा स सिंह दृष्टो जानुभ पतिविक सिंह के समान दातो वाला अमित पराक्रमी सात्विकी के वर्मा के बाणों से पीड़ित हो घुटनों के बल से रथ की बैठक में गिर गया सहस्र बाहू सदृश अक्षोभ्यम इव सागर निवार्य कृत वर्माण सा सात्य की सहस्रबाहु अर्जुन के समान दुर्जय तथा महासागर के समान अक्षोभ्यत वर्मा को इस प्रकार पराजित करके सात्यकी वहां से आगे बढ़ गए खड्गशक्ति खडग शक्ति धनुकि रथ संकुला प्रवर्तिग्र रुधिरा सतथ क्षत्रिय मध्ये सर्वसैन्यांग जैसे इंद्र असुरों की सेना को लांग कर जा रहे हो, उसी प्रकार प्रवर के के संपूर्ण सैनिकों देखते-देखते उनके बीच से होकर उस सेना का परित्याग करके चल दिए उस कौरव सेना में सैकड़ों छत्री सिरोमों ने भयानक रक्त की धारा बहा दी थी वहाँ हाथी घोड़े तथा रथ खज भरे हुए थे और खड़ग शक्ति एवं धनुष सब और व्याप्त थे चान्यन तत्र बलवान उधर बलवान कृतवर्मा आश्वस्त होकर दूसरा विशाल धनुष में लेकर युद्ध स्थल में पांडवों का सामना करता हुआ वहीं खड़ा रहा इसी श्री महाभारती द्रोण जयद्रथवधि सात्यकी प्र दुर्योधन कृतवर्मा पराजय ओक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सात्यकी के कौरव से नामे प्रवेश के पश्चात दुर्योधन और कृतवर्मा के पराजय विषयक ११६वां अध्याय पूरा हुआ